उत्पत्ति प्रकरण सर्ग राक्षसी के करकटी हेतु उपदेश से की कल्पना और दृष्टांत कथन का उपयोग कथन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री राम जी मैंने आपसे हिमालय की राक्षसी करकटी का यह अनिंदित आख्यान आदि से अंत तक यथावत कहा श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवन हिमालय पर्वत की गुफा में वह राक्षसी कैसे करकटी नाम से उत्पन्न हुई यह मुझसे आप या रूप से कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी राक्षसों के अनेक मंच है उनमें कोई स्वभावतः सफेद है कोई काले है कोई हरे है और कोई उज्जवल है करकट के यानी केकड़े के सदृश होने के हो, होने से एक राक्षस का नाम करकट करकट पड़ा। उससे उत्पन्न हुई काली करकट के के, के समान आकृति वाली वह राक्षसी करकटी यानी जगत तत्व के निरूपण के प्रस्तुत होने पर अध्यात्म विषय कुक्तियों के सिलसिले में करकटी के प्रश्नों का स्मरण होने से मैंने इसका वर्णन आपसे किया अनुत्पन्न हुआ ही यह जगत आदिअंतरहित परम कारण अद्वितीय ब्रह्म से उत्पन्न हुआ सा प्रकाशित होता है जैसे जलराशि में उठ रही यानी वर्तमान अतीत और अनागत तरंगे भिन्न अभिन्न रूप से स्थित है वैसे ही परब्रह्म ब्रह्म में वर्तमान अतीत और अनागत सृष्टिया अन्य अन्य रूप से स्थित है जैसे काष्टों में न जलता हुआ भी अग्नि बंदरों के शीत निवारण रूप अर्थ क्रियाकारिता को करता है वैसे ही नित्योदित और नित्य स्थित ब्रह्म ही करता सा होकर इन अनेक जगतों को करता है फिर भी वह अपनी समता सौम्य आदि का त्याग नहीं करता यानी वर्तमान सृष्टि में जो अर्थक्रियाकारिता है वह ब्रह्म ही है क्योंकि वास्तव में अतीत अनागत सृष्टियों की नाई वर्तमान सृष्टि में भी अर्थक्रियाकारिता उक्त रीति से नहीं है हे जी जैसे में मिथ्या, मिथ्या ही श्री हे राम, हे रामचंद्र जी जैसे काष्ट में मिथ्या ही शालभंजिका बुद्धि होती है उदित होती है वैसे ही अनागत ही यह सृष्टि आगत सी प्रतीत होती है जैसे बीज में फल आदि यानी अंकुर आदि अभिन्न होता हुआ भी भिन्न सा उदित होता है वैसे ही चित में होता हुआ भी यह चेत्य अन्य न होता उन्स्यूत एक द्रव्य सत्ता का विच्छेद होने के कारण फल और बीज में कोई भेद नहीं है जल और तरंगों के समान चित और चैत्य में भी कोई भेद नहीं है किसी अविचार से उत्पन्न हुआ भेद इनमें उपन्न यानी प्राप्त नहीं हो हो सकता क्योंकि जिस किसी किसी कारण कारण से से भ्रांति उत्पन्न हुआ भेद विचार नष्ट जाता है। है। हे यह यह यह तो यह तो ही ही जैसे किसी कारण के बिना आई वैसे ही जाए प्रबुद्ध होकर आप उस ब्रह्म को जान जाएंगे इस समय आप इस भ्रांति का त्याग कीजिए मेरे वाक्यों के श्रवण से भ्रांति रूप ग्रंथि के टूट जाने पर तदनंतर यद्यपि आप ज्ञान शब्द अर्थ इनके भेद को नहीं जानेंगे तथा भी मेरे उपदेश की तात्पर्य गोचर वस्तु को स्वयं ही जान जाएंगे चित्त से ही यह संपूर्ण अनर्थ उत्पन्न हुआ है चित्त वह चित्त जनित अनर्थ और चित्त जननी अविद्या चित्त जननी अविद्या ये सब मेरे कथन के श्रवण मात्र से आपके शांत हो जाएंगे इसमें संदेह नहीं है संपूर्ण ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और लय द्वारा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है मेरी वाणियों द्वारा प्रबुद्ध होकर आप इस अनिंदित तत्व को पूर्ण रूप से जानेंगे श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान यदि भेद असत है यदि भेद असत ही है तो ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ इस प्रकार की आपकी उक्ति में तथा तस् तथा इत्यादि श्रुति में तस्मात् यह यह भेद प्रतिपादिका पंचमी, और सब परब्रह्म से अभिन नहीं है, यह अभेद प्रतिपादक वाक्य दोनों कैसे यानी दोनों की उपपत्ति नहीं होती यह हुआ कि लक्ष्य और अलक्ष्य के भेद अनेक उनके तथा उनके प्रति प्रतियोगियों के अभाव में शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी ऐसी अवस्था में लक्षण द्वारा लक्ष्य बोधन रूप व्यवहार की असिद्धि होने से उपदेश ही नहीं बनेगा श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र जी शास्त्रो में उपदेश के लिए शब्दों की कल्पना की गई है अथवा लोकसिद्ध सिद्ध अर्थो से उत्पन्न व्यवहारिक भेद का उपजीवी शब्द ही प्रतियोगी अभाव संख्या लक्षण और पक्ष रूप होता हुआ तत तत में प्रवृत्त होता है व्यवहार से ही यह भेद देखा जाता है यानी भेद व्यवहारिक है वास्तविक नहीं है जैसे बालक को वेताल की कल्पना होती है वैसे ही व्यवहार के लिए इस भेद की कल्पना की गई है जहां पर यानी स्वप्न या गंधर्व नगर आदि में द्वैत और ऐक्य नहीं है वहां पर भी इस प्रकार का लक्षण आदि व्यवहार है अतः सत्य संकल्पों के उपदेश आदि व्यवहार में संकल्प का विनाश कैसे हो सकता है अज्ञानियों को प्रबुद्ध करने के लिए कार्य कारण भाव स्वस्वामी भाव हेतु हेतु मदभाव अवयव अवयव विभाव भेदाभेद परिणाम आदि का भ्रम भावों के विभिध विलास विद्या और अविद्या, सुख दुख इत्यादि रूप मिथ्या संकल्पों की कल्पना की नाई की गई है सत्य वस्तु में वस्तुतः कोई भेद नहीं है यह भेदवाद परतत्व के अज्ञान से ही है परमार्थ वस्तु के ज्ञात होने पर द्वैत नहीं रहता उसके ज्ञात होने पर तो संपूर्ण कल्पनाओं से शून्य अशब्द ही केवल अवशिष्ट रहता है श्री रामचंद्र जी समय आने पर बोध को प्राप्त हुए आप परम तत्व आदि और अंत से रहित विभाग शून्य एक अखंड और सर्वात्मक है ऐसे ऐसा जानोंगे। जिन लोगों को तत्व का परिज्ञान नहीं हुआ है ऐसे अज्ञ पुरुष अपने विकल्पों से उत्पन्न हुए तर्कों से अद्वैत के अद्वैत के विषय में विवाद करते हैं उपदेश से तत्व वस्तु के ज्ञात होने पर द्वैत नहीं रहता यह संपूर्ण भेदवाद जब तक वेदांत तत्व का उपदेश नहीं होता तभी तक रहता है द्वैत के बिना वाच्य वाचक का परस्पर बोध नहीं हो सकता द्वैत का वास्तव में संभव ही नहीं है क्योंकि वह वेताल कल्पना के समान कल्पित है इसलिए मौन ही सिद्ध होता है हे श्री श्रीरामचंद्र जी पंचमी आदि से अवगत वचोभेद का यानी द्वैत का परित्याग कर यमा इत्यादि लक्षण वाक्य से उत्पन्न बुद्धि को अखंड महावाक्यार्थ में यानी आदि महावाक्यार्थ भूत ब्रह्म में ही निष्ठा वाली यानी पदों के वाच्य और लक्ष अर्थों की व्युत्पत्ति के द्वारा पर्यवस कर यह जो कुछ मैं आपसे कहता हूँ उसे सुनिए मन गंधर्व नगर की नाई जिसका हम निरवचन नहीं कर सकते ऐसे किसी हेतु से यानी अनिर्वचनीय या अज्ञान से उत्पन्न हुए इस जगत नामक अपने विजृंभन यानी विकास का विस्ता, विस्तार करता है जो केवल भ्रांति मात्र है श्री रामचंद्र जी जैसे चित्त इस जगन माया को फैलाता है वैसा यह यानी आगे का दृष्टांत, जिस पर केवल दृष्टि देने से ही दार्टान्तिक का परिज्ञान हो जाता है मैं आपसे कहता हूँ सुनिए हे श्री रामचंद्र जी जिस दृष्टांत को सुनकर यह संपूर्ण दृश्य भ्रांति मात्र ही है ऐसा स्वयं निश्चय करके आप वासनाओं का परित्याग कर देंगे केवल मन की कल्पना द्वारा बने हुए इन संपूर्ण तीनों लोकों का परित्याग कर शांत स्वरूप होकर आप स्वातमा में ही स्थित होंगे मेरे द्वारा उपदिष्ट अर्थ के अवधान में स्थित आप विवेक रूपी औषधि मात्रा से मनोव्याधि की चिकित्सा करने के लिए प्रयत्न भी करेंगे ऐसी अवस्था में यानी वक्षमान यानी कही जाने वाली आख्यायिका की प्रणाली से ऐसा निश्चय होने पर चित्त ही जगद्रुप से विकास को प्राप्त हुआ है जैसे बालू के अंदर तेल नहीं रहता वैसे ही शरीर आदि की सत्ता नहीं है राग द्वेश आदि क्लेशों से दूषित यह चित्त ही संसार है जब उनसे पुरुष मुक्त होता है तब संसार का नाश कहा जाता है चित्त ही साध्य पालनीय विचारणीय आर्यवत्नीय आहार्य व्यवहार्य संचार्य और आदरपूर्वक धार्य सब कुछ है इन तीनों जगतों की कल्पना का आकाश रूप चित्त संपूर्ण दृश्य को अपने अंदर धारण करता है तथा वही समय पर देह इंद्रिय आदि के तत्त्व तत व्यापार के कारण व्यापार, के, व्यापार करने पर मैं व्यापार करता हूँ इस प्रकार अहंता के प्रवाह की नाई बढ़ता है चित्त का जो चैतन्य अंश है वही संपूर्ण पदार्थों का बीज है और जो इसका जड़ भाग है वह जगत है और वही ब्रह्म है सृष्टि के आरंभ में यह सब पृथ्वी आदि अविद्यमान यानी असत ही थे इनको आकार रहित ब्रह्मा स्वप्न के समान देखते हुए भी नहीं देखते देखते हैं। पर्वत आदि रूप स्थूल विराट देह को सृष्टि स्थिति और प्रलय में एकसी साक्षी संवित से सृष्टि आदि को जड़ संवित से यानी जड़ में अहम वैश्वानर संवित से सूक्ष्म यानी लिंग समि सूत्रात्मक हिरण्य गर्भ देह के देह को सूक्ष्म से इस प्रकार तीनों देहों को शून्य ही वे देखते हैं वास्तव में नहीं देखते हैं जैसे सूर्य तेज से में और निर्मल जल व्याप्त रहता है वैसे ही सर्वव्यापी आत्मा से अपना चैत्य स्वरूप भूत मन व्याप्त है चित्त की व्याप्ति के कारण उसमें सर्वार्थ बीजता है चित्तरूपी बालक अज्ञान वश जगद्रूपी मिथ्याल को देखता है चित्तरूपी बालक अज्ञान वश जगद्रूपी मिथ्या वेताल को देखता है यदि उसमें बोध उत्पन्न किया जाए तो वह अपने निर्विकार उत्कृष्ट स्वरूप को देखता है जिस प्रकार आत्मा द्वैद और एकत्व भ्रम करने वाली दृश्यता को प्राप्त होता है उसे आप सुनिए मैं वक्षमान यानी कही जाने वाली कथा द्वारा उसे कहता हूं एन दवोपाख्यान के दृष्टांतों से युक्त, मधुर और युक्ति युक्त पदार्थों से पूर्ण वाणी द्वारा जो मैं कहता हूँ वह शंका को दूर कर श्रोता के हृदय को जल में तेल के समान चारों ओर फैलाकर व्याप्त कर देता है। जिस वाक्य में दृष्टांत का उल्लेख नहीं रहता मनोहर पद नहीं रहते जो वर्णों के स्फुट रहने के कारण क्षोत्र क्षोत्रेन्द्रिय नहीं हो सकता क्रोधावेश के कारण क्षुब्ध होकर जिसके वर्ण अपने स्थान से चुत हुए हो जिसमें अक्षर पूर्व रूप से न हो यानी खंडित हो ऐसा वाक्य श्रोता के हृदय में असर नहीं करता वह जैसे भस्म में होमा गया गुरुत व्यर्थ जाता है वैसे ही निष्फलता को प्राप्त होता है जो आख्यान यानी विविध कथाओं से युक्त बड़ी बड़ी महाभारत आदि कथाएं हैं उनसे छोटी जो जो कथाएं हैं और अभिज्ञ पुरुषों के अनुरंजन के योग्य जो जो काव्य नाटक अध्यात्म निबंध आदि शब्द से और अर्थ से मधुर है अथवा जो जो श्रोत्री श्रोत्रेन्द्रिय प्रमेय है वे सब दृष्टांतों के और लोक प्रसिद्ध प्रमाण दृष्टियो के कथन से ही ऐसे प्रकाशता को प्राप्त होते है जैसे की चंद्रमा से लोक प्रकाशता को प्राप्त होते हैं चौरासीवासर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण पचास सृष्टि करने की इच्छा कर रहे ब्रह्मा का दस ब्रह्मांडों को देखना वहां के एक सूर्य द्वारा उनके यथार्थ तत्व का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे hey, श्री राम जी मुझसे जो यह प, पहले ब्रह्मा ने कहा था उस सब को मैं ब्रह्मा से कहे गए मुझसे पूछ रहे हैं पहले मैंने भगवान ब्रह्मा से पूछा था हे ब्रह्म ये सब ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न होते हैं मेरे प्रश्नों को सुनकर तुमने जो पूछा उसे मैं तुमसे कहूंगा ऐसी प्रतिज्ञा कर लोक ब्रह्मा ने ऐन्द वोपाख्यान से युक्त ये गंभीरार्थक वचन मुझसे कहे ब्रह्मा जी ने कहा वत्स श्री वशिष्ठ जगत भाव को धारण करने की शक्ति वाला यह शक्ति वाला यह मन ही इस प्रकार सब पदार्थों के रूप में स्फुरित होता है जैसे कि जलाशय में विशा, विशालता को प्राप्त वीची बड़े बड़े आवर्तों के रूप से जल ही स्पुरित होता है पहले किसी कल्प में कल्प के आरंभ में जागे हुए और संसार की सृष्टि करने वाले मेरा जो कुछ वृत्तांत हुआ उसे आप सुनिए किसी समय कल्प के अंत में संपूर्ण जगत का संहार करके अकेले मैंने ही एकाग्र और स्वस्थ होकर कल्पांत रूपी रात्रि को बिताया प्रात काल यानी कल्प के आरंभ में जाग कर यथा विधि संध्योपासन आदि करके सृष्टि करने के लिए आकाश में मैंने अपनी विशाल दृष्टि लगाई दृष्टि लगाते ही अत्यंत विस्तृत अनंत अंतरहित असीम शून्य आकाश को मैंने देखा वह न तो अंधकार से व्याप्त था और न तेज से मैं सृष्टि की कल्पना करू ऐसा निश्चय करके मैंने सूक्ष्म चित्त से उस द्रष्टव्य वस्तु का शुद्धतापूर्वक निरीक्षण कर, करना आरंभ किया इसके बाद मैंने विस्तृत आकाश में अलग अलग स्थित विविध व्यापारों से युक्त एवं वहां के विष्णु आदि के द्वारा की गई पालन आदि की व्यवस्था से निष्कंटक ब्रह्मांडों को देखा उन ब्रह्मांडों में मेरे प्रतिबिंब के तुल्य पद्मकोश में रहने वाले और राज हंसों पर बैठे हुए दस ब्रह्म स्थित थे उन पृथक पृथक स्थित सर्गो में जिनमें चतुर्विध प्राणी वर्ग उत्पन्न हो रहा है जलों को जाल के समान बांधने वाले अवग्रह आदि से रहित जल देने वाले मेघों में और जगतों में महानदिया बहती है सागर गरजते हैं सूर्य तपते हैं वायु आकाश में इधर उधर परिभ्रमण करते हैं स्वर्ग स्वर्ग में देवता विविध क्रीडाए करते हैं, पृथ्वी में मनुष्य क्रीडाए करते हैं दानव और नाग पातालो में स्थित हैं। काल चक्र में गुंथी हुई शीत ग्रीष्म वर्षा आदि स्वभाव वाली सब ऋतु अपने अपने अवसर पर फलों से पूर्ण होकर पृथ्वी के पृथ्वी को चारों ओर से भूषित करती हैं। प्रत्येक दिशा में सभी वर्णों में विहित और निषिद्ध आचार का प्रतिपादन करने वाली तथा स्वर्ग नरक रूप फल का प्रतिपादन करने वाली स्मृतिया प्रौढ़ता को प्राप्त हुई हैं। भोग और मोक्ष रूप फल को चाहने वाले संपूर्ण प्राणी अपनी अपनी इच्छानुसार अवसर अवसर पर अपने अपने प्रवृत्ति क्रम के अनुसार यत्न करते हैं सात लोक सात द्वीप समुद्र पर्वत जिन्हें काल विनाश की ओर ले जाने वाले जेनल जाने वाला ये है यानी विनाशी है बड़े कोलाहल से युक्त होकर स्पुर होते हैं। तम कहीं पर अनावृत देश में ह्रासता को प्राप्त होता है कहीं पर पर्वत गुहा आदि में अत्यंत स्थिर रूपी से स्थित है और कहीं पर सब झाड़ियों में तेज, तेज, से, तेज के कनों से मिश्रित होकर स्थित है जिसमें आकाश रूपी नीलोत्पल के मध्य में मेघ रूपी भ्रमर घूम रहे है तथा चमकते हुए तारा समूह रूपी केसर से पूर्णता को प्राप्त जगत सरोवर के सदृश स्थित है कल्पांत की तरह निबिड़ कोहरा मेरू की झाड़ियों में ऐसे स्थित है जैसे कि किसेमल की निर्मल रुई उसकी गुठली के अंदर रहती है लोकालोक पर्वत ही जिसकी श्रृंखला है शब्द करते हुए अर्णव ही जिसके भूषण है भूषण के शब्द है अंधकार के टुकड़े ही जिसमें मनिया, मनी मनी की प्रभाए हैं, अपने रत्नों से जो विराजित है धान आदि के बीज ही प्राणियों द्वारा आस्वादित होने के कारण जिसकी अधर सुधा है और प्राणियों के शब्द ही जिसके मधुर स्फुट भाग विलास है इस प्रकार की पृथ्वी अपने अंत में नायिका के समान में स्थित है। लक्ष्मी के कंठ में धारण की गई अंधकार और प्रकाश रूप रूपी श्वेत कमल और नील कमलों से बनी हुई माला के अंदर प्रविष्ट अतएव उसके पराग के तुल्य बिजली नक्षत्र आदि से व्याप्त होने के कारण हल्दी के लेप के तुल्य रात्रि समूह रूप अंगराग रंजित खूब गौरकंठ पक्षस्थल, उदर त्रिवली नाभि आदि अंगों की पंक्ति की तरह ध्युलोक दिखाई देता है भुवन रूपी घरतों में स्थित बहुत से प्राणी जिनमें बीज के यानी दाडिम बीज के तुल्य है ऐसे लोग जो तेजो युक्त होकर प्रकाशित हो रहे हैं, दाडिमो की तरह दिखाई देते हैं। तीन प्रवाहो वाली ऊर्ध्वलोक में और अधोलोक में गमन और आगमन करने वाली गंगा नदी जो कि चंद्रमा की कला के समान निर्मल है जगत की यज्ञोपवीत के समान सूरित होती है दिशा रूपी लताओं में तड़द्रुपी फूलों से युक्त मेघ रूपी पल्लव वायु से टकराकर कर इधर उधर घूमते हैं, नष्ट होते और फिर उत्पन्न होते है समुद्र भूमि और आकाश का आश्रयभूत जगतों से यानी विस्तारों से शोभित होने वाली गंधर्व नगरी नगर की उद्यान शोभित है वास्तविक नहीं है। उन भुवनों के मध्य में गोलर के फल के मध्य में स्थित छोटे छोटे मशकों के समान देवता असुर नर नाग आदि संघर्ष घू घू शब्द करते हुए स्थित है उन लोगों के मध्य में युग कल्प क्षण लव कला आदि से युक्त अक, अतक, अतर्कित सबके विनाश की प्रतीक्षा करने वाला काल बहता है इस सब का अपने परम शुद्ध चित्त से विचार कर मैं अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ कि यह क्या है और कैसे है जिस माया जाल को चर्म चक्षु से मैंने कुछ भी नहीं देखा उस अतुल माया जाल को मैं मन से आकाश में देखता हूँ यह कैसा हुआ इसके बाद चिर तक उस माया जाल को देख कर मैंने मन से ही उस भुवन के आकाश से एक सूर्य को सत्य संकल्प से अपने समीप बुलाकर पूछा हे सूर्य हे देवादी देव हे महाद्युते तुम आओ तुम्हारा स्वागत हो ऐसा मैंने पहले उससे कहा फिर यह निम्न निर्दिष्ट प्रश्न पूछा तुम कौन हो यह तुम्हारा जगत कैसे उत्पन्न हुआ एवं इससे अतिरिक्त और जो नौ जगत है वे कैसे उत्पन्न हुए हे भगवान यदि आप इसको जानते हैं तो मुझसे कहिए। ऐसा मेरे पूछने पर और मुझे देख कर ये इस लोक के ब्रह्मा हैं, यो उन्होंने मुझे पहचान लिया तदनंतर मुझे नमस्कार करके अनिंदनीय पदों से युक्त वाणी से सूर्य ने मुझसे कहा हे भगवान आप इस दृश्य प्रपंच के नित्य कारणता को प्राप्त है क्या आप इसके वृत्तांत को नहीं जानते जो कि मुझसे पूछते हैं हे यदि मेरे वाक्य संदर्भ को सुनने में आपको कौतुक हो तो आपके द्वारा जिसका संकल्प नहीं किया गया था ऐसी अपनी उत्पत्ति को आपसे कहता हूं सुनिए हे महात्मन आप सर्वशक्तिमान होने के कारण व्यवहार में ईश्वर रूप से व्यवहित होते हैं और परमार्थ दृष्टि से तो आप महात्मा हैं यह सत है या असत है जो तत्वतः बोध न होने के कारण विमोहित करने वाली और निरंतर जगत की रचना करने वाली तथा कभी सत कभी असत कभी पर सत कहीं पर असत यो देश और काल से परिचिन्न जगत की सत्ता दर्शाने में कुशल कलाओं से जो चारों ओर ओर से व्याप्त है वह मन ही तत्त रूप में स्फुरित हो रहा है यह आप जानिए पचासीवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण सर्ग। स्त्री सहित इंदू की तपस्या से दस ऐन्दवों की उत्पत्ति और में सबसे जेश्ट की ज्येष्ठ की उपदेश से उनकी ब्रह्म ब्रह्माहम भावना का वर्णन सूर्य ने कहा हे देवादि देव ब्रह्मा जी कल्प नामक आपके अतीत दिन में जम्बूद्वीप के एक कोने में स्थित कैलाश पर्वत के निम्न प्रदेश में सुवर्ण नाम से प्रसिद्ध जो प्रदेश है वहां पर आपके पुत्रों ने जिनकी अनेक संतानें उत्पन्न हो गई थी अपनी संतति के विकास के लिए बड़े सुंदर प्रचुर सुख से पूर्ण मंडल की कल्पना की वहां पर काश्यप गोत्रोत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अत्यंत शांत इंदु नामक ब्राह्मण हुआ अपने वर्ग के लोगों में वहां नित्य निवास कर रहे उस महात्मा के प्राणों के तुल्य प्रिय कोई भार्य थी जैसे मरुभूमि में तृण उत्पन्न नहीं होते वैसे ही उसमें, उसमें उसके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ जैसी सीधी सफेद तथा अत्यंत शुद्ध काश की लता पुष्प फल शून्य होने के कारण शोभित नहीं होती वैसे ही उसकी सर्व गुण भी पुत्र रहित होने के कारण शोभित नहीं हुई पुत्र न होने के कारण अत्यंत खिन्न हुए वे दोनों दंपत्ति पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्यास पर्वत के ऊर्ध्व शिखर में उत्पन्न हुए नूतन वृक्षों के समान आरूढ़ हुए प्राणियों से रहित निर्जन उस कैलास पर्वत के शिखर पर वृक्ष की स्थिति के समान स्थिति वाले वे दोनों केवल जल पीकर घोर तपस्या करने लगे के समय केवल एक चुल्लु चुल्लू जल पीकर निश्चल वृक्ष की वृत्ति का अवलंबन कर खड़े रहते थे वे तब तक वृक्ष के समान खड़े रहे जब तक जब तक कि त्रेता और द्वापर दोनों ही योग बीत गए तदुपरांत देवादिदेव भगवान चंद्रशेखर उन दोनों पर प्रसन्न हुए जैसे दिन के सूर्य तेज से संताव संतापित कुमुदों के लिए चंद्रमा का उदय होता है लता और वृक्षों से युक्त वन प्रदेश में वसंत का आगमन होता है वैसे ही जिस प्रदेश में वे ब्राह्मण दंपत्ति तप कर रहे थे वहां शंकर भगवान उपस्थित हुए वे दोनों दंपत्ति वृषभ परारूढ़ ओमा सहित शशि शशिमौली भगवान को देखकर ऐसे विकसित वदन हुए जैसे कि चंद्रमा को देखकर दो कुम्द विकसित होते हैं उन दोनों ने ही के तुल्य विमल देह हिम के तुल्य विमल देह वाले देव भगवान शंकर को ऐसे प्रणाम किया जैसे कि और पृथ्वी में स्थित मनुष्य उदित हुए परिपूर्ण चंद्रमा को प्रणाम करते हैं मलय पवन से कपाए गए नूतन पल्लवों से युक्त आम्र आदि वृक्षों के मुख के मुख से समान शब्द कर रहे भ्रमर कोकिल आदि की ध्वनि को अपनी ध्वनि से तिरस्कृत करते हुए शिवजी मृदु और सौंदर्य से अत्यंत उत्कृष्ट स्मित से आधर को हिलाते हुए निम्न लिखित वचन बोले शिवजी ने कहा हे विप्र तुम मोह मांगा वर मांगो मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ वसंत ऋतु के रस से आक्रांत अतएव हरे भरे वृक्ष के समान तुम खुब प्रसन्न हो ब्राह्मण ने कहा हे भगवान हे देवादिदेव मेरे मंगलमय कर्म करने वाले महामति दस पुत्र हो जिससे फिर मुझे शोक पीड़ित न करे श्री सूर्य ने कहा जो तुम चाहते हो वह वैसा ही हो ऐसा कहकर भगवान शंकर आकाश में अंतरहित हो गए जैसे कि तरंगों से विशाल शरीर वाला समुद्र गरज कर अंतरहित हो जाता है तदनंतर शिव जी से वर पाकर अत्यंत संतुष्ट हुए देवताओं के तुल्य वे दंपत्ति जैसे शिव और पार्वती जी आकाश को गए वैसे ही अपने घर को गए। वहाँ पर वह ब्राह्मणी उदार गर्भवाली हुई जैसे जल से काली मेघ घटा परिपूर्ण गर्भवाली होकर शोभित होती है वैसे ही पूर्ण गर्भा भाव ब्राह्मणी शोभित हुए तद अंतर अवसर पर यानी 10वें महीने में प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह कोमल भोले भोले भाले 10 बालकों को जैसे कि पृथ्वी नूतन अंकुरों को उत्पन्न करती है वैसे ही उसने उत्पन्न किया जैसे वर्षा ऋतु में नूतन मेघ वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण संस्कार से संपन्न वे बालक थोड़े ही समय में बड़े तेजस्वी होकर वृद्धि को प्राप्त हुए सात वर्ष की अवस्था में उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसे निर्मल नक्षत्र आकाश में अपने तेज से शोभित होते हैं, वैसे ही वे वहाँ पर अपने तेज हुए। तदुपरांत बहुत समय बीतने पर उनके वे माता पिता अपने शरीर का त्याग कर उत्तम गति को प्राप्त हुए क्योंकि वे प्रधानतम सदगति रूप ब्रह्म के ज्ञाता थे पिता और माता के देहावसान के बाद माता और पिता से रहित दस बालक अत्यंत खिन्न हुए और अपने घर का परित्याग कर कैलाश पर्वत के शिखर पर गए पिता माता आदि बांधवों से रहित ये दुखी उन लोगों ने वहां पर विचार किया इस जगत में अत्यंत सुख क्या है यह विचार कर उन्होंने अपने आपस में आ, ये कहा हे भाइयो ऐहिक और पारलौकिक सुख के उपाय रूप से कौन वस्तु स्वीकार करने योग्य है अहिक सुख का कारण न होने पर भी परिणाम में दुख न देने वाला क्या है क्या महत्व है क्या ऐश्वर्य है क्या अत्यंत शुभ महाअवैभव है क्या इन लोगों का ऐश्वर्य भी कोई ऐश्वर्य है क्योंकि सर्वसाधारण गृहस्थों और ग्राम के नायकों की अपेक्षा सामंत अधिक ऐश्वर्यवान है सामंत की संपत्ति कौन सी संपत्ति है क्योंकि राजा लोग उनके ऐश्वर्य से कहीं अधिक ऐश्वर्य संपन्न है राजाओं की संपत्ति भी कौन संपत्ति है क्योंकि उनकी अपेक्षा सम्राट कहीं अधिक ऐश्वर्य है वह महिन्द्री क्या वस्तु है जो ब्रह्मा के मुहूर्त में नष्ट हो जाता है जो वस्तु प्रलय में नष्ट नहीं होती है ऐसी कौन शोभन वस्तु यहाँ है जब वे भाई परस्पर वैसा कह रहे थे इतने में जैसे मृग से एक मृग म्रुग अन्य मृगों को मृगो से कहता है वैसे ही महामति ज्येष्ठ भ्राताएं जिसकी वाणी अत्यंत गंभीर थी यह वचन कहा संपूर्ण ईश्वरों में जो कल्पांत तक यानी प्राकृत प्रलय पर्यंत नष्ट नहीं होता है भाइयों वही ब्रह्मत्व यानी हिरण्य गर्भता यह मुझे रुचि है और कोई वस्तु मुझे रुचि कर नहीं है उसके इस वचन का उन सब इंदु नामक ब्राह्मण के उत्तम पुत्रों ने अनेक साधुवाद पूर्वक अपने अपने वचनों से अभिनंदन किया और उन्होंने कहा हे तात जरा मरण आदि संपूर्ण दुखों का जहां पर विनाश है ऐसे पद्मासन रूप जगत पूज्य ब्रह्मत्व को यानी हिरण्य गर्भत्व को हम शीघ्र कैसे प्राप्त होंगे उस ज्येष्ठ भाई ने उन विपुल तेजस्वी भाइयों से फिर कहा तुम सभी लोग जो मैं कहूं उसका अनुसरण करो मैं पद्मासन में स्थित दैदीप्यमान ब्रह्मा हूँ अपने तेजसे मैं सृष्टि करता और संहार करता हूँ इस प्रकार तुम लोग चिरकाल तक ध्यान करो ज्येष्ठ भाई भाई के ऐसा कहने पर जो आप कहते हैं वैसा ही हम लोग करेंगे ऐसा कहकर वे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र अपने बड़े भाई के साथ ही हिरण्य गर्भोपासना से होने वाले फल में अत्यंत राग होने के कारण ध्यानासीन होकर बैठ गए चित्रपट में लिखे हुए से ध्यान ध्यानासक्त उन्होंने अपने अंदर स्थित बने मन से ही बड़े आदर के साथ यह विचार किया खूब खिले हुए कमल के कोश मुख ही मेरा उन्नत आसन है मैं ब्रह्मा हूं मैं जगतोकार रचयता कर्ता महेश्वर नियंत्रूर्ति मेरे अंदर यज्ञ करने वाले महर्षि और शिक्षादी अंग एवं पुराण आदि उपांगों से युक्त सरस्वती तथा गायत्री के सहित वेद मूर्तिमान होकर स्थित है लोकपालों से परिवृत्त सिद्धमंडलों के संचार से सुशोभित उत्कृष्ट सौभाग्यशाली और देवांगनाओं के सगान आदि की ध्वनि से विभूषित स्वर्ग मेरे अंदर है पर्वत द्वीप, समुद्र और वचनों से अलंकृत त्रिलोकी रूपी नायिका के कानों का कुंडल रूपी भूमंडल मेरे भीतर है दैत्य दानवों से जिसका उदर परिपूर्ण है ऐसा पाताल लोक देवताओं की अवसराओं से व्याप्त घर के समान गगन कोटर यानी घर मेरे अंदर स्थित है। यह महाबाहु इंद्र जो प्रजाओं को अलंकार प्रदान करने वाले राजाओं में सर्वोत्तम है त्रैलोक्य रूप ही नगरी का अकेले पालन करता है और पवित्र यज्ञों का भोक्ता है मेरे अंदर है कांतियों के जाल रूपी पाशों से दिशाओं को बांधकर रसों के आदान आदान के लिए ये प्रचुर किरणों वाले बारह सूर्य चैत्र आदि मासों के क्रम से मेरे अंदर तप रहे हैं ये शुद्ध वृत्ति वाले लोकपाल न्याय युक्त होने के कारण महती मर्यादाओं से लोक की ऐसी रक्षा कर रहे हैं जैसे गोपाल गायों की रक्षा करते हैं जैसे जलों की तरंगे आविर्भूत होती है तिरोभूत होती है विविध विभव आदि से विराजित होती है वैसे ही ये प्रजा प्रतिदिन आविर्भूत होती है विनष्ट होती है विविध प्रकार के वैभवते सुशोभित होती है और दारिद्रता दोष आदि आदि से इनका पतन होता है यह भुवनेश्वर में इस सृष्टि की रचना करता हूँ और संहार करता हूँ तथा आदरणीय होकर पारमार्थिक स्वस्वरूप में स्थित हूँ अतएव उपराम को प्राप्त होता हूँ यह यह यह यह यह यह सर भी युग कुछ ग, कुछ कर गया, सृष्टि का का समय समय समय है, समय है, यह है, है, कल्प बीत चुका ब्रह्मा की रात्रि फैली है मैं आत्मा में यानी स्वस्वरूप में स्थित हूँ पुराणात्मा हूँ परमेश्वर हूँ इसके अन्तर वे दस ऐन्दव ब्राह्मण इस प्रकार का इस प्रकार के भावित बुद्धि से पत्त पत्थर में खुदी गई प्रतिमाओं की तरह बद्धासन होकर पर्वत के अटल रूप से स्थित स्थित हुए। हे तदनंतर कुशासन में में वे दश द, अपने में ब्रह्मा की कल्पना होने पर जिनकी अन्य तुच्छ वृत्तिया विनष्ट हो गई थी और जिन्होंने ब्रह्मा का क्रम यानी हिरण्य स्थान प्राप्त कर लिया था निरंतर अत्यंत सुशोभित हुए छियाग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण सर्ग, मन से ब्रह्मा बने हुए उन लोगों की देह के राक्षसों द्वारा भक्षण करने पर उनकी संहार और, और सर्ग में वैसी ही स्थिति रही यह वर्णन श्री सूर्य ने कहा हे पितामह तदनंतर वे ऐन्दव ब्राह्मण उस उपासना क्रम में बहुत भावना करने से भूवन प्राणी ग्राम आदि की सृष्टि पालन संहार आदि कर्मों से आपके समान व्यग्र चित्त वाले उसी में अत्यंत आसक्त होकर तब तक स्थित रहे जब तक कि उनके क्रूश शरीर सूर्य के संताप और वायु से चिरकाल तक सूखकर पुराने पत्ते के समान विनष्ट हो गए वन में रहने वाले मांस भक्षी पशु पक्षियों ने जैसे बंदर सुंदर फलों को खाते हैं वैसे ही इधर उधर लुढ़के हुए उनके शरीर को खा डाला तदनंतर वे एन्दव ब्राह्मण जिन्होंने अपनी ब्रह्मता में यानी मैं ब्रह्मा हूँ ऐसी भावना कर रखी थी और जिनका बाह्य व्यापार विरत था तब तक स्थित रहे जब तक अवशिष्ट चारो युगो के अंत में कल्प नष्ट हुआ तदनंतर कल्प के क्षीण होने पर और बारह आदित्यों के तपने पर पुष्करवर्त नामक प्रलयकारी खूब गर्जन तर्जन के साथ वृष्टि करने पर कल्पांत के वायु के बहने पर एक मात्र महारणव के स्थित होने पर और सब प्राणियों के क्षीण होने पर वे ऐन्दव अपने मन से कल्पित ब्रह्मांड में सृष्टि आदि में व्यग्र होकर स्थित रहे तदनंतर हे विभो जब आप रात्रि के अतिक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे और संपूर्ण स्थिति का संभार करके योग निद्रा से आत्मा में स्थित थे तब भी वे वैसे ही यानी सर्गादि व्यापार में व्यग्र होकर स्थित रहे आज जब आप प्रलय प्रलय रूप, रूप रात्रि से आगे और अपने संसार की सृष्टि करने की इच्छा की आज जब आप प्रलय रूपरात्रि से आगे रात्रि से जागे और आपने और आपने और संसार की सृष्टि करने करने की इच्छा की उस समय भी वे उसी क्रम से स्थित है हे भगवन, इस प्रकार ये दस एन्दव ब्राह्मण दस ब्रह्मा हो गए उन दसों ने मनोरूप आकाश में ये दस ब्रह्मांड स्थित हुए स्थित है हे ब्रह्मन, उन ऐद सर्गों से एक ब्रह्मांड, आकाश रूप मंदिर में भूलोक में यानी तीनों लोक में काल विभाग रूप कर्म में नियुक्त में एक सूर्य हूँ हे ब्रह्म यह दस ब्रह्माओं की सृष्टि मैंने आपसे कही और आकाश में दस ब्रह्माओं की उत्पत्ति भी कही अब आप जो करना चाहते हैं उसी की रहते भी आपकी सृष्टि से कोई विरोध नहीं है हे उत्तम अनेक प्रकार की कल्पनाओं द्वारा आकाश को वेष्टित करने वाला भाई है और अभ्यों कर, का करनों का, करनों का जाल के सदृश रूप आसक्ति से मोहित करने वाला जो यह जगत दृश्य उत्पन्न हुआ है वह सब उनके चित्त में भ्रांति मात्र ही है वस्तुतः कुछ नहीं है सत्ता सिवां सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण सर्ग ब्रह्मा की अनासक्ति से सृष्टि सिद्धि का वर्णन तथा मन से दृढ़ बद्ध मूल हुए कार्य की अन्य उपायों से अनिवृत्ति का वर्णन श्री ब्रह्मा जी ने कहा हे ब्रह्म में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी हे ब्रह्म ब्रह्मा जी वे दस ब्राह्मण ही दस ब्रह्मा है ऐसा मुझसे कहकर भानु चुप हो गए तदनंतर उसके कथन को बहुत देर तक अपने मन से विचार कर मैंने कहा, हे भानो मैं और क्या सृष्टि करू यह आप मुझसे शीघ्र कहिए हे सूर्य जहां पर ये दस ब्रह्मांड विद्यमान है वहां पर मेरी सृष्टि से और क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है इसको आप कहिए हे महामुने मेरे ऐसे कहने पर भानु ने अपनी बुद्धि से चिरकाल तक विचार कर इस विषय में यह युक्ति, यह युक्ति युक्त वचन मुझसे कहा। सूर्य ने कहा हे प्रभु की इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है आपको सृष्टि से क्या प्रयोजन है हे जगत फिर भी जो सृष्टि आप करते हैं, वह आपका केवल मनोविनोद मात्र है हे प्रभो निष्काम आपसे किसी प्रकार के मानसिक व्यापार के बिना ऐसी सृष्टि होती है जैसे की निर्मन सूर्य से जलादित्य, जला, जलादित्य प्रतिबिंब होता है भगवान शरीर वपु अवय संश के त्याग में और उसमें अहम अभिमान से राग करने में भी आपका भाव निष्काम है वह न शरीर ग्रहण से कुछ प्रेम करता है और न शरीर त्याग से द्वेश करता है प्राणियों के पालक फिर भी जैसे सूर्य दिन का संहार करके फिर दिन की सृष्टि करते हैं, वैसे ही आप विनोद के लिए ही सृष्टि करते हैं। आसक्ति रहित तो यह जगत सृष्टि करना मेरा कर्तव्य ही है यह सोचकर केवल मनोविनोद के लिए जगत सृष्टि में आपकी प्रवृत्ति होती है किसी आप अपनी, किसी अपनी स्वार्थ की अभिलाषा से नहीं हे महेश अपना नित्य कर्म सृष्टि अगर आप नहीं करेंगे तो नित्य कर्मों के परित्याग से अतिरिक्त और क्या दृष्ट आपको प्राप्त होगा इसलिए सत्पुरुष को आसक्ति किए बिना जो कर्तव्य प्राप्त हुआ हो उसे करना चाहिए जैसे कि कलंक रहित स्वच्छ दर्पण प्रतिबिंब क्रिया को करता है जैसे आत्मज्ञानियों की अप्राप्त कर्म करने में कामना नहीं होती है वैसे ही प्राप्त कर्म के त्याग में भी कामना नहीं होती क्योंकि कामना त्याग का कोई हेतु देखने में नहीं आता इसलिए परमार्थ रूप से कुछ न करने के कारण सुषुप्त तुल्य और प्रती रूप से तो करने के कारण स्वप्न तुल्य निष्काम बुद्धि से प्राप्त हुए कार्य को कीजिए हे जगत प्रभु इन एदवों की सृष्टि से अपने पुत्र पौत्र आदि संपत्ति की वृद्धि देखने से यदि आप संतोष को प्राप्त हो तो है देवादि देव ये एवं ब्राह्मण भविष्य में भी सृष्टि के से संतुष्ट होने वाले आपको संतुष्ट करेंगे भगवान आप अन्य की इन सृष्टियों को चित्त रूप नेत्र से ही देखते हैं चक्षु से नहीं देखते उनकी सृष्टि करने वाला तो अपनी अपनी की हुई सृष्टि को मैंने यह रचा जो अपने नेत्र से ही जानता है इसीलिए आपके नेत्र गोचर होने वाली आपकी सृष्टि अन्य की सृष्टि से गतार्थ नहीं है हे परमेश्वर जिस पुरुष ने मन से सृष्टि की वही चर्म से उस सृष्टि को देख सकता है दूसरा नहीं देख सकता इन दस ब्रह्मांडों का और इनके रचयिता दस ब्रह्माओं का कोई भी विनाश नहीं कर सकता क्योंकि ये चित्त की दृढ़ता से बहुत काल से स्थित है। है जो कर्म इंद्रियों द्वारा किया जाता है, उसका विनाश हो जाता है पर मन के निश्चय से किए हुए कर्म को कोई भी विनष्ट नहीं कर सकता है ब्रह्म प्राणी के मन में जो निश्चय बद्धमूल हो गया उसका उसके बिना दूसरा निवारण नहीं कर सकता बहुत काल से जिस वस्तु का अभ्यास किया गया हो तथा मन से दृढ़ निश्चय किया गया हो उसका महात्माओं के शाप से भी विनाश नहीं हो सकता देह का भले ही विनाश हो जाए पर वह जो त्यो बना रहता है जो वस्तु बद्ध मूल है और मन में चारों ओर से आरूढ़ है तदरूप ही पुरुष होता है उसका दूसरा रूप नहीं है उसके बोध के सिवा अन्य उपाय शीला के टुकड़ों के समूह को खींचने के तुल्य सर्वथा निष्फल है ऐसी मेरी धारणा है अठा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण नवा सर्ग। बद्धमूल मन की अन्य प्रयत्नों से अविचलता का इंदु और अहल्या के मनोवृत्ति से कथन द्वारा वर्णन भानु ने कहा भगवान मन ही जगतों का रचयिता है समष्टि भावापन्न मन ही परम पुरुषार परम पुरुष यानी हिरण्य है लोक में जो कार्य मन से किया गया हो वही कृत है और शरीर द्वारा किया गया कुछ भी कृत नहीं है मन की सामर्थ्य देखिए एन साधारण ब्राह्मण होकर भी मन की भावना से ब्रह्मा के पद को प्राप्त हुए मन से मैं तुच्छ देह हु ऐसी भावना करने पर नरदेहता देहता को यानी जन्म मरण आदि धर्मवत्ता को प्राप्त होता है और देह भावना से यदि युक्त न हो तो जन्म मरण आदि से पीड़ित नहीं होता बाह्य दृष्टि यानी देह आदि में आत्मबुद्धि करने वाले पुरुष को देह में सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है अंतर्मुख होने के कारण योगी को देह में प्रिय और अप्रिय का ज्ञान नहीं होता यानी चेतन आत्मा को आत्मा समझने के कारण इसलिए यह निश्चित हुआ कि संपूर्ण भ्रमो से पूर्ण जगत मन से ही उत्पन्न हुआ है इस विषय में इंद्र का अहल्या के साथ जो वृत्तांत हुआ है वह दृष्टांत है ब्रह्मा जी ने कहा भानुजी यहाँ पर कौन अहल्या है और हे तमो नाशिन कौन इंद्र है जिनका वृत्तांत सुनने पर पवित्र दृष्टि प्राप्त होती है सूर्य ने कहा हे देव सुना जाता है प्राचीन समय में मगध देश में इंद्रध्युम्न नाम का राजा हुआ जो पुराण में प्रख्यात राजा इंद्र के समान प्रतापी था जैसी चंद्रमा की रोहिणी भार्या है वैसी ही उसकी चंद्रमंडल की कांति के समान कांति वाली कमल की तुल्य विशाल नेत्री की भार्या थी उसी नगर में संपूर्ण विटो में श्रेष्ठ और विट, विट, विट विद्या में कुशल इंद्र नामक को कोई वीट ब्राह्मण कुमार रहता था पठरानी अहल्या ने कहीं पर कथा के प्रसंग से पहले अहल्या यानी गौतम पत्नी इंद्र की इष्ट हुई थी ऐसा सुना था ऐसा सुनकर अहल्या नामक नामक राजा की पत्नी इंद्र वीट पर अनुरागिनी हुई तदनंतर मुझ पर आसक्त वह इंद्र मुझ अहल्या के पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं आता इस प्रकार वह उत्कटित हुई वह बाला कमलनालों के समूह तथा केले के पल्लवों के बिठानों पर वन में जैसी कटी हुई लता संतप्त होती है वैसे ही अत्यंत संतप्त होती थी जैसे ग्रीष्म ऋतु में संतप्त वनभूमि में मछली तड़पती है वैसे ही सकल संपत्तियों में उसे खेद होता था यानी संपूर्ण राज विभूतियां उसको भली नहीं लगती थी यह इंद्र है यह इंद्र है इस प्रकार वह प्रलाप करती थी कामदेव की पराधीनता को प्राप्त हुई उसने लज्जा का भी परित्याग कर दिया था उसकी वैसी दुरावस्था देखकर हुई उसकी एक सखी ने उससे बड़े प्रेम के साथ कहा इंद्र को मैं बिना किसी प्रकार की विघ्न बाधा के तुम्हारे समीप लाती हूँ तुम्हारे इष्ट को तुम्हारे समीप लाती हूँ यह सुनकर उसकी आंखें विकसित हो गई जैसे मुरझाई हुई नलिनी यानी कमल के पैर पे, पर गिरती है वैसे ही वह सखी के पैर पर गिर पड़ी तदनंतर दिन के बीतने पर जब संध्या हुई तब उसकी सवह सखी इंद्र नामक उस ब्राह्मण बालक के, के पास गई वह सखी इंद्र को युक्ति पूर्वक समझा बुझाकर रात्रि में अहल्या के निकट शीघ्र ले आई तदनंतर किसी एक गुप्त घर में बहुत सी फूल मालाएं और अंगराग से विभूषित वह अहल्या जैसे गौतम पत्नी अहल्या इंद्र के साथ रति को प्राप्त हुई थी वैसे ही उस इंद्र नामक बीट के साथ रति को प्राप्त हुई जैसे वसंतलता को रस से अपने अधीन करता है वैसे ही हार केयूर आदि से मनोहर उस वीट से वह तरुणी सुरतोचित क्रीडाओ द्वारा अपने वश में की गई तदनंतर इंद्रनामक वीट पर अनुरक्त हुई संपूर्ण जगत को तन्मय देखती हुई उसे समस्त गुणों से पूर्ण अपना पति रुचिकर नहीं हुआ कुछ समय के बाद राजा को उस अहल्या के मुख रूपी आकाश को प्रकाशित करने करने वाली इंद्रानुरागिता ज्ञात हुई जितने समय तक वह इंद्र का ध्यान करती थी उतने समय तक उसका मुख ऐसा शोभित होता था जैसे कि पूर्ण चंद्रमा से विकसित कुमुद सुशोभित होता है इंद्र की भी समस्त इंद्रिया उस पर आसक्त थी अतः वह बड़ा व्याकुल रहता था उसके बिना कहीं पर भी एक क्षण नहीं रह सकता था तदुपरांत अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह होने के कारण प्रकाश रूप से कामचेष्टा वाले उन लोगों का दुर्विन, दुर्विनय जो कि अत्यंत व्यथा पहुंचाने वाला था राजा के कानों तक पहुंचा राजा ने उनका परस्पर अत्यंत आसक्ति वाला भाव देखकर बहुत से दंडों से उन दोनों का शासन किया उन दोनों को हेमंत ऋतु में तालाब में छोड़ा फिर भी वे बड़े संतुष्ट होकर हंसते थे वहाँ उन्हें तनिक भी दुख नहीं हुआ तदनंतर राजा ने उनसे पूछा हे दुर्मतियों, तुम खिन्न हो या नहीं जलाशय से निकले गए उन दोनों ने राजा से कहा हे राजन परस्पर की अनिंदित आनिंद, मुखकांति का स्मरण करके यहाँ यहाँ पर हम लोगों ने परस्परबद्ध प्रेम अपनी आत्मा को नहीं जाना चूंकि हम लोगों का संग यानी मन का संबंध निशंक है यानी पृथक होने की शंका से रहित है इसलिए हे राजन आपके द्वारा किए गए उत्पीड़न आदि दंडों में अंगों के छेदन से भी हम लोग हर्षित रहे रहते हैं खिन्न नहीं होते तदनंतर वे भाड़ में यानी भड़भुंजे की भट्टी में झोंके गए वहां पर भी प्रसन्न नहीं रहे उन्होंने पहले की तरह राजा से कहा परस्पर की स्मृति से हर्षित होकर वहां पर भी हम सुखी रहे तदुपरांत हाथी के पैरों में बांध दिए गए वहां पर भी पूर्ववत के पूर्ववत वे प्रसन्न रहे परस्पर स्मृति से हर्षित होकर उन्होंने राजा से फिर वैसा ही कहा कोडों से पीटे गए फिर भी वे खिन्न न हुए पहले की तरह फिर भी उन्होंने राजा से कहा राजा से दिए गए अनान्य दंडों से पुनः पुनः निकाले गए उन्होंने पूछने पर फिर फिर वैसे ही उत्तर दिया इंद्र ने राजा से कहा राजन संपूर्ण जगत मेरे लिए दया है दुख हेतु शरीर शरीर छेदन आदि मुझे कुछ भी दुख नहीं देते हे राजन इसका भी संपूर्ण जगत मनमय हो गया है इसलिए अन्य पीड़न से भी हम लोगों को कुछ दुख नहीं होता है हे राजन, मैं मनोमात्र हूं और मन ही पुरुष कहा गया है यह देह मन का विस्तार मात्र ही देखा जाता है। यदि कहिए मैं मन को ही दंड से नष्ट कर डालूंगा तो उस पर कहते हैं एक काल में प्रयुक्त अनेक दंडों से इस वीर मन का तनिक भी भेदन नहीं किया जा सकता हे राजन वे किसी की और कैसी शक्तियां हैं जिनसे वे भी मन जिनका की तदभापरित तरूप निश्चय भिन्न किए जाते हो, देह चाहे वृद्धि को प्राप्त हो चाहे नष्ट भ्रष्ट हो जाए किंतु विचारित यानी भावित अर्थ की अभिमुख हुआ मन पूर्ववत स्थिर रहता है राजन अपने इष्ट अर्थ चरकाल से अभिनिविष्ट आग्रह आग्रहयुक्त और उसमें स्थित मन को शरीर में स्थित भाव और अभाव पीड़ित करने के लिए समर्थन नहीं होते हे राजन, राजे मन से जो वस्तु भावित होती है उसको पुरुष स्थिर रूप से देखता है शरीर द्वारा किए गए कार्यों को नहीं देखता हे राजन महात्माओं की वर शाप आदि कोई भी क्रिया तीव्र वेग से युक्त मन को उसके अभिष्ट पदार्थ से विचलित नहीं कर सकती जैसे मृग महापर्वत को विचलित नहीं कर सकते वैसे ही पुरुष तीव्र वेग से युक्त मन को अपने अभिष्ट पदार्थ से विचलित करने में समर्थ नहीं होते जैसे बहुत ऊंचे देवालयों में भगवती देवी प्रतिष्ठित होती है वैसे ही यह सुंदरी मेरे मन कोश में प्रतिष्ठित है मेरे जीवन की रक्षा करने वाली इस प्रिया से युक्त मैं दुख का अनुभव वैसे ही नहीं करता जैसे कि शिखर पर स्थित मेघमाला से युक्त पर्वत ग्रीष्म ऋतु की तपन का अनुभव नहीं करता हे राजन मैं जहाँ जहाँ रहता हूँ अथवा गिरता हूँ वहाँ परीक्षित पदार्थ के लाभ से अतिरिक्त तनिक भी किसी का अनुभव नहीं करता रूप अहल्याम वाले मन से इंद्र नामक मन मन मन की ही ही भली भांति होकर यानी एक ही मन दो वेशों से अहल्या और इंद्र रूप से से संबद्ध होकर स्वभाव से अतिरिक्त अन्य विषयों को प्राप्त नहीं होता यानी सैकड़ों प्रयत्नों से भी उसका स्वभाव दूसरे रूप में परिणित नहीं किया जा सकता हे राजन धीर का मन एक कार्य में निविष्ट यानी एकाग्र होता है वह महात्माओं के वर और शाप के प्रभाव से भी मेरु की तरह चलित नहीं होता देह वर और शाप से अन्यता को प्राप्त होती है किंतु धीर मन संपूर्ण विक्षेपो के विजिगीसु के रूप से स्थिर रहता है हे राजन ये दिखाई दे रहे प्राणियों के शरीर रूपी टुकड़े जो कि वृथा उत्पन्न हुए हैं मन के कारण उत्पादक नहीं है किंतु मन ही इन शरीरों का ऐसा कारण है जैसे जल संपूर्ण वनों की लताओं के रस का कारण होता है हे महात्मन मन आत्मा का पहला भोगायतन है यह समझिए और उसने जगत में संपूर्ण शरीरों की कल्पना कर रखी है इस पुरुष का वह आद्य भोगायतन मन जहा जहां पर अहम इस अभिमान से आविर्भूत होता है उससे तत्त शरीर का आकार उत्पन्न होता है अन्य नहीं होता हे सुभग मन को ही मुख्य अंकुर जानिए उससे वृक्ष के पल्लवादि के तुल्य पुरुष की देह उत्पन्न हुई है फैली है अंकुर के नष्ट होने पर फिर पल्लव शोभा उदित नहीं होती किंतु पल्लवों की क्षीण होने पर अंकुर का कदापि नाश नहीं होता देह के नष्ट होने पर भी मन अनेक देहों को उत्पन्न करता है जैसे कि स्वप्न भूमि में चित्त नए नए स्वप्नों को दर्शाता है और चित्त के नष्ट होने पर तो शरीर किसी का भी उत्पादन नहीं करता इसीलिए संपूर्ण पदार्थों के हेतुभूत चिंतामणि के सदृश मन की परम पुरुषार्थ साधन रूप से रक्षा कीजिए अपने तुच्छ क्रोध आदि के कारण उसका विनाश न कीजिए यह अर्थ है हे राजन प्रिय युवती मेरे मन में स्थित है प्रत्येक दिशा में में में उसको मैं देखता और तुम्हारे तुम्हारे नगर के अंतर्गत जो मुझे दुख देने वाले कषाघात शस्त्राघात आदि है उनके फलभूत दुखों को एक क्षण भर अथवा बहुत देरी तक मैं कुछ भी नहीं देखता उत्पत्ति प्रकरण नब्बे वर्ग भरत मुनि के शाप से उनके देहों के नष्ट होने पर भी उनके मन की तन्मयता नष्ट न हुई यह वर्णन भानु ने कहा हे ब्रह्म तदनंतर इंद्र नामक वीट के ऐसा कहने पर कमल के तुल्य नेत्र वाले उस राजा ने समीप में स्थित भरत नाम के ऋषि जी से कहा राजा ने कहा हे भगवान आप संपूर्ण धर्म के मर्म को जानने वाले हैं। मैं मेरी पत्नी का अपहरण करने वाले इस दुरात्मा के दुख में अत्यंत देखता हूं हे महामुने आप इसके पाप के अनुरूप इसे शीघ्र साप दीजिए क्योंकि यदि इसको दंड दिया जाए तो मारने योग्य पुरुष के त्याग से वही पाप होता है कि जो की अवध्य के वध से होता है इसीलिए इसे दंड देना आवश्यक है श्रेष्ठ राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर भरत ने उस दुरात्मा के पाप का पूर्वापर से यथा योग्य विचार कर हे दुर्बुद्धे, पति के द्रोह से पतित इस पापीन के साथ तू विनष्ट हो जा। ऐसा जाप दे दिया तदनंतर उन दोनों ने राजा और भरत के प्रति यह वचन कहा तुम दोनों अत्यंत दुर्मती हो क्योंकि तुम लोगों ने अपने शाप से अपना कठिन तप नष्ट किया है और तुम लोगों के साप दान से हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है हम लोग मनरूपी हैं देह के कष्ट होने देह के नष्ट होने पर भी हम लोगों का कुछ भी नष्ट नहीं होगा तुम निश्चित समझो मन का कोई भी मन का कोई कभी, कभी पर भी मन का कोई कहीं पर भी विनाश नहीं कर सकता क्योंकि वह अत्यंत सूक्ष्म है चिन्मय है और अन्य लोगों से दुर्लक्ष है भानु ने कहा ब्रह्म अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह से जिनका मन संबद्ध है ऐसे वे दोनों शाप से वृक्ष से गिरे हुए पल्लवों की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े यानी मर गए तदनंतर दृढ़ विषय राग से बंधे हुए वे दोनों मृग में गए तदनंतर वे दृढ़ विषय राग से बद्ध होने के कारण फिर पक्षी हो गए तदनंतर बहुत जन्मों के बाद हे प्रभु हमारे ब्रह्मांड में परस्पर संबंध की भावना वाले वे दोनों तपस्या में निरत बड़े पुण्यात्मा ब्राह्मण संपत्ति हुए भरत का वह शाप उनके शरीर मात्र के विनाश में समर्थ हुआ और मन के निग्रह में समर्थ नहीं हुआ वे आज भी उसी मोह संस्कार के कारण जहाँ जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ दंपत्ति ही होते हैं। अकृत्रिम प्रेम रस से पूर्ण उनके उस सुंदर स्नेह को देखकर वृक्ष भी प्रेम रस से युक्त होकर श्रृंगार चेष्टा युक्त होते हैं, फिर औरों की तो बात ही क्या है नब्बे वासर्ग समाप्त